सभा कुछ बस भरत निह राम बंधु धरी धीरज भारी कुसम देखे सने हुत बिंधि में घट निवार शोको चनम छोड़ी अरी भी भी जग जोड़ी भरत विवेक बराह अनायास उधर कार भरत ने सभी को संकोच के वश देखा राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था शोक रूपी हृणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया प्रणाम सब कह कर जो रे। राम राव आज यत अनुचित बोरा कहो बदन मृदु बचन कठोरा मेरे सुहाई मानसते मुख शारे मानस ते मुखया मंजुमरा भरत, भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा मैं कोमल छोटे मुख से कठोर कठोरतापूर्ण वचन कह रहा हूँ फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है निरखे बेबे निरखिवे कबिलोचन शिथिल सदे समाज प्रणाम बोले भर तो सुमिर सी विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल दे सब को प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले प्रभु सुहित गुरु पिता पूज्य पर बहित सरल सु साहेबानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजान हितकारी समर शरनागत हित कारये मोह समान भाई दोहाय हे प्रभु आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैसी और अंतर्यामी है सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयो समाज सकेली जग भल पोच ऊंची चो अमी अमर पद माह मीचो राम रजाई मन माह देखा सुना कतु को नाहि सो मैं सब मोहवस प्रभु मैं मोह प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ जगत में भले बुरे ऊँचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेटते मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया कृपा भलाई आपने नाथ के न भल मोर भूषण आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया और...